प्रश्नोत्तर दीपमाला शरणागति जिज्ञासा किसी व्यक्ति ने बहुत सारे पाप किए हों और अब वह भगवान के शरण में आ जाए तो उसका क्या होगा समाधान भगवान परम दयालु हैं यदि कोई सच्चाई से उनकी शरण में चला जाता है तो भगवान का आश्वासन है अपिचे राजारो भजते माम अन्य भाग साधुरव्य है सम्यक व्यवसि गीता विश्व का सबसे बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो यदि वह सच्चाई से मेरी शरण में आ जाता है तो वह साधु ही मानने योग्य है जिज्ञासा गृहस्थ व्यक्ति के लिए भगवत प्राप्ति का सहज उपाय क्या है समाधान गृहस्थ भक्ति के व्यक्ति के लिए आज के युग में भगवत प्राप्ति कठिन अवश्य है क्योंकि वहाँ साधन नहीं हो पाता है ईश्वर प्रणधान, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इत्यादि गृहस्थ जीवन में कठिन है परंतु एक कला है वह यदि गृहस्थ व्यक्ति में आ जाए तो वह घर में रहकर भी आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है उसको गृहस्थाश्रम का व्यवहार छोड़कर कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है उसको वहीं रहकर बस दृष्टि बदलनी पड़ेगी अभी तक जो अपना समझा है उसे परमात्मा का समझना पड़ेगा और स्वयं परमात्मा का सेवक बनकर कर्तव्य परायण होकर अपने हर कार्य में परमात्मा की सेवा समझकर संलग्न होना पड़ेगा जैसे कोई व्यक्ति कर्तव्य समझकर नौकरी करेगा तो भी उसको उतना ही वेतन मिलेगा और रुपये के लिए करेगा तो भी उतना ही मिलेगा पर कर्तव्य परायण व्यक्ति के लिए यही साधना हो जाती है इसी प्रकार घर में स्त्री पुत्र इत्यादि को भी परमात्मा के समझकर उनका पालन पोषण करें न कि भोग दृष्टि से तो वही साधना हो जाएगी देखो परमात्मा सत्य वस्तु है और सत्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में सत्य का आधार अवश्य लेना पड़ेगा आपने अभी तक अपने जीवन में जो मैं और मेरा समझा है वह झूठा है बस उसी को त्यागना पड़ेगा और जो परमात्मा हमारे श्वासों को चलाने वाला है उसी के लिए समर्पण करना पड़ेगा सब तरफ से हम कमज़ोर हैं पर अहंकार को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि इस समय ईश्वर शरणागति को छोड़कर कल्याण का दूसरा कोई उपाय हमें दिखाई नहीं देता है जैसे लोग हर दिन पैसे का हिसाब करते हैं वैसे ही साधक को सोने से पहले 24 घंटे का हिसाब करना चाहिए कि मैंने कितनी बार झूठ बोला मुझे कितनी बार क्रोध आया साधना में कितना लाभ नुकसान हुआ वह ज्यों का त्यों परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए हे भगवान दिन भर का यह हिसाब है हमारे पास और कुछ नहीं है मैं तो कुछ अर्जन करने में समर्थ नहीं हूँ आप मुझे शक्ति दो आप ही अपने चरणों में मेरी प्रीति उत्पन्न कर दो यदि व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है तो थोड़े समय में ही भगवान के साथ अपने संबंध का अनुभव कर लेता है मृत्यु के समय भगवान उसके समक्ष रहता है इससे प्रकृष्ट कोई भी उपाय मुझे दिखाई नहीं देता यदि गृहस्थ जीवन में रहकर कोई ऐसा करता है तो सहजता से भगवत प्राप्ति कर लेता है जिज्ञासा भगवत शरणागति और भगवान नाम के निरंतर जप करने से क्या साधक के हृदय में पूर्ण भगवत प्रेम का आविर्भाव हो सकता है समाधान शरणागति और भगवान नाम का निरंतर जप ये तो शब्द हो गए अब इनको जीवन में घटा कर देखो जीवन में एक क्षण के लिए भी किसी दूसरे का आलम्बन लेता है या नहीं यदि लेता है तो उसकी शरणागति अभी ठीक नहीं है दूसरी बात भगवान नाम में उतनी प्रीति है या नहीं जितनी जगत की वस्तुओं में होती है नाम लेने में विषय सेवन की अपेक्षा अधिक रस आता है या नहीं नाम जबते समय कहीं मनोराध्य तो नहीं हो रहा भगवान का नाम ही उसके लिए परम है अथवा नहीं उसका मन जगत की किसी वस्तु में आसक्त तो नहीं है ये सब बातें विचारणी हैं यदि उसमें ये सब बातें ठीक घट रही है तो उसकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी